इसमें हम लोग द्वितीय मंत्र का विचार कर रहे थे नेवेह न्यवेह जीजी जिजी विषे शतग एवं तोय न अन्य थे न कर्म लिप्य थे नरे जिनके पास नया पुस्तक है ये द्वितीय मंत्र में जो द्वितीय पाद में है जीजी जिजी विषे सतग्न आगे जो चिन्ह है उसका बीच में एक बिंदी होना चाहिए सतत तो के आगे जो चिन्ह है उसका ऊपर में एक बिंदी होना चाहिए वो छूट गया है वो तो लगा लीजिए अच्छा हम लोग इसका टीका में विचार कर रहे थे सिद्धांति ने कहा शुद्ध ब्रह्मज्ञान और कर्म ये एकाधिकार नहीं है अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा ये दोनों नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों परस्पर का विरोधी है जैसे ऋतुगमन और त्रिदंडी धर्म संन्यास का धर्म और गारस्थी धर्म ये एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा पूर्व पक्ष कहा कि ये एक कालीन एक व्यक्ति नहीं करेगा किन्को क्रम से करेगा पहले गृहस्थ था बाद में सन्यासी हो गया जैसे इसी प्रकार की यहाँ भी हो सकता है सिद्धांत का है इस प्रकार की समुच्चय जिसको क्रम समुच्चय कहते हैं एक के बाद दूसरा ये भी संभव नहीं है क्योंकि यहाँ वो व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं रहा संयास से पहले जो व्यक्ति अभी संन्यास होने के बाद वो व्यक्ति ही भिन्न हो गया उसका आश्रम उसका धर्म ये सब भिन्न हो गया विशेषण भेदा तो अभी विशिष्ट भिन्न हो गया आगे पूर्व पक्ष अर्थात यहाँ एकदेशी एकदेशी अर्थात समुच्चयवादी जो कहता है कि ज्ञान कर्म दोनों मिलकर के मोक्ष देंगे तो वो पहले कहा था पूर्व मंत्र में अर्थात प्रथम मंत्र में सन्यासियों के लिए ज्ञान का विधान हुआ और द्वितीय मंत्र अभी जो विचार कर रहे हैं ये जिनको ज्ञान निष्ठा का योग्यता नहीं है उनके लिए कर्मों का विधान किया जा रहा है ऐसे पूर्व पक्ष जिस मतलब जिसके लिए ज्ञान का विधान किया गया पूर्व मंत्र में उसी के लिए ये मंत्र कर्म का विधान कर रहा है तभी समुच्चय होगा ऐसे एकदेशी कहा था पहले जो आप देख सकते हैं ये जो टीका में आरंभ हुआ था ये मंत्र का जो प्रतीक दिया था एवं आत्मविद इत्यादि ना इसी वाम पृष्ठा में मतलब हम लोग का पुस्तक में उसका द्वितीय पंक्ति था पूर्व मंत्र ज्ञान विधतम अर्थात प्रथम मंत्र में जिनके लिए ज्ञान का विधान किया गया है द्वितीय मंत्र में उसी के लिए कर्म का विधान किया जाता है अर्थात ज्ञान कर्म एक ही व्यक्ति के द्वारा होगा ऐसे एक देशी ने कहा था सिद्धांति अभी उसका निराकरण करने के लिए पहले अनुवाद करता है यहाँ सिद्धांति कहता है यम जो आपने कहा था एकदेशी को कहता है ज्ञान कर्मणोर और वेद विहित शुद्धि साम्याद अविरोध विरोध अस, असिद्ध ज्ञान और कर्म दोनों ही वेद के द्वारा विहित है ज्ञान प्रथम मंत्र में विहित तो हुआ और कर्म द्वितीय मंत्र में विहित हुआ ये दोनों श्रुति के द्वारा विहित है और तार्किक लोग भी कहते हैं वेद विहित जन कर्म जन्य धर्म होगा तो विहित अगर है वो वो कर्म करने से तो धर्म ही होगा धर्म अर्थात शुद्ध होगा अधर्म अर्थात रजस्तमस बढ़ना ये अधर्म है धर्म अर्थात सत्व बढ़ना तो धर्म होगा अर्थात शुद्ध होगा तो ज्ञान और कर्म दोनों ही श्रुति के द्वारा विहित होने से ये करने से शुद्धि होगा तो दोनों के द्वारा ही शुद्धि होगा आगे विहित तो ये न शुद्धि साम्या ज्ञान का अभ्यास करें अथवा कर्म संपादन करें दोनों के द्वारा ही शुद्धि होगा शुद्धि होगा तो फिर दोनों में विरोध कहाँ है दोनों तो एक ही प्रकार की फल देते हैं शुद्ध करते हैं तो दोनों ही ज्ञान कर्म अगर दोनों ही शुद्ध करते हैं तो फिर विरोध कहाँ होगा विरोध असिद्ध ऐसे समुचेवादी ने कहा था पूर्व पक्ष अभी कह रहा है की त्य ये बात ठीक नहीं है असत ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है सिद्धांत कहता है कि अगर वेद विधान किया है इसलिए दोनों में विरोध नहीं होगा आप ये तर्क दिखाएंगे तब त्रिदंडी सन्यासी के लिए उसका जो आचरण जो धर्म हो ये भी वेद विधान करता है और गृहस्थों के लिए ये भी विधान करता है कि ऋतु भारिया मुखे स्त्री संबंध करे ये भी विधान हुआ है तो दोनों ये विधान हुआ है आप कहेंगे वो दोनों में भी विरोध न हो अगर वेद विहित होने से विरोध नहीं होगा तो ये दोनों भी वेद विहित है तो इसमें भी विरोध न हो इस प्रकार की आपत्ति आएगी सिद्धांति कह रहा है आगे वाक्य देखिए टीका में ऋतु गमन त्रिदंडी धर्मयर अभी अविरोध प्रसंगात वेद विहितत्वेन यदि विरोध न स भगवान बदती तभी वेद विहित ऋतुगमन त्रिदंड धर्मयोर अपि विरोध न सहेगा किन्तु ये, ये तो संभव नहीं ये दोनों में तो विरोध है एक व्यक्ति ये दोनों कर्म नहीं कर पाएगा तो, इसलिए आप जो बात कह रहे हैं कि वेद विहित होने से विरोध नहीं होगा ये बात ठीक नहीं है सिद्धांतिक कह दिया एकदेशी को पूर्व पक्ष एकदेशी कह रहा है एकदेशी अर्थात समुच्चयवादी किसका किसका समुच्चय करना चाहता है ज्ञान और कर्म ये दोनों को क्यों समुच्चय करना चाहता है ये दोनों मिलकर करके मोक्ष देंगे ज्ञान और कर्म जो समुचे चाहते हैं वो लोग कहते हैं कि केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा ज्ञान और कर्म दोनों मिल करके मोक्ष देंगे तो उनको समुचयवादी कहा जाता है अभी वो समुचयवादी कहता है तद उभयम नैकस्य विहित मीति चेत जो सिद्धांति दोष दिखा दिया ऋतुगमन त्रिदंडी धर्म ये भी एक का हो जाए एकदेशी कहता है कि वो दोनों एक के लिए विहित तो नहीं है वो दोनों वेद विहित तो है किंतु तो भिन्न भिन्न व्यक्ति के लिए विहित तो है तो होने से विरोध होगा उसमें तद तो उभयम न एकस्य विहित चेत एक पुंस तो एक, एक पुरुष के लिए वो दोनों विधान नहीं हुआ है ऐसा एकदशी कहने से सिद्धांत कहता कि तुल्य में ये जो ज्ञान और कर्म ये भी एक व्यक्ति के लिए विहित तो नहीं है प्रथम मंत्र में ज्ञान किसके लिए विधान किया गया सन्यासी के लिए और द्वितीय मंत्र में कर्म किसके लिए विधान किया गया जो सन्यास में असक्त है तो इसलिए ये दोनों भी एक के लिए विहित तो नहीं है सिद्धांति उत्तर दे दिया तुल्यम ए तथ तुल्यम ए ये बात कौन कहा सिद्धांति ने कहा क्यों पूर्व पक्ष कहता है कि तद उभय एक से नहीतम तद उभयम पूर्व में जो कहा था ऋतुगमन धर्म ये दोनों एक का विधान नहीं है सिद्धांत कहता है ज्ञान कर्म ये भी एक का विधान नहीं है अच्छा अभी सिद्धांतिका ये बात को निराकरण करेगा एक देश एक देश कहता है प्रतिषेधात् तत्र न समुचे ऋतुगमन और त्रिदंड धर्म ये एक व्यक्ति का कार्य नहीं होगा क्योंकि वहाँ प्रतिषेध है जो त्रिदंडी सन्यासी होगा वो गारस्ते कर्म नहीं कर पाएगा प्रतिषेध हुआ है जहां प्रतिषेध है वहां एक व्यक्ति नहीं करेगा किंतु जहां प्रतिषेध नहीं है वहां एक व्यक्ति करेगा ये एक एकदशी कह रहा है प्रतिषेध नहीं है इसलिए एक व्यक्ति करेगा कहां प्रतिषेध नहीं है एकदशी कह रहा है ज्ञान और कर्म में ये दोनों में प्रतिषेध नहीं है अर्थात एक व्यक्ति ये दोनों कर्म नहीं कर पाएगा इस प्रकार के प्रतिषेध नहीं है नहीं होने से एक व्यक्ति ज्ञान कर्म दोनों करेगा किंतु त्रिदंडी धर्म और गारस्थ्य धर्म ये एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ प्रतिषेध है जो सन्यासी हो जाएगा वो गारस् कर्म नहीं कर पाएगा वहाँ प्रतिषेध है इस प्रकार की एकादेशी कहा अर्थात एकदेशी कहता है कि एक स्थान पर प्रतिषेध है दूसरे स्थान पर प्रतिषेध नहीं है कहाँ प्रतिषेध नहीं है ज्ञान कर्म में प्रतिषेध नहीं है इसलिए एक व्यक्ति कर पाएगा उसको एक एकदेशी कहता है ये एक कर पाएगा एक व्यक्ति प्रतिषेधक तत्र न समुचय चेत तत्र न समुचे तत्र का अर्थ पांच नंबर टिप्पणी कहते हैं तत्र का ऊपर में है ऋतुगमन त्रिदंडी धर्म वहाँ प्रतिषेध है इसलिए एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा इतिद यहाँ तक तो कौन कहा एक एकदेशी पूर्व पक्ष अर्थात एक देशी सिद्धांत कहता है कि तुल्य बाक्य का अंतिम है यह भी अंतिम है तुल्य तो सिद्धांत कहता है कि यहाँ भी यह तुल्य है अर्थात तो ज्ञान कर्म ये दोनों एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा ये समान है ऐसे तो कहा गया है अर्थात तो ज्ञान कर्म ये दोनों में भी विरोध है एकदेशी कहा था कि त्रिदंडी धर्म और गारस्ते धर्मो में विरोध है क्यों कहता है कि शास्त्र में प्रतिषेध किया गया सिद्धांत कहता है कि ज्ञान कर्म ये दोनों में भी विरोध है क्यों कहते हैं शास्त्र प्रतिषेध करता है अभी सिद्धांति को दिखाना पड़ेगा कौन सा शास्त्र प्रतिषेध कर रहा है एक व्यक्ति ये नहीं कर पाएगा ज्ञान कर्म इसके लिए आगे सिद्धांति कह रहे हैं न कर्मणा न प्रजया धने न ये कई बल उपनिषद का मंत्र है तो त्यागे नहीं के अमृतत्व आनसु तो कर्म प्रजा धन से नहीं होगा केवल त्याग से होगा अर्थात जो ये कर्म प्रजा और तो वो जो रखेगा उसके द्वारा ये नहीं होगा त्याग के द्वारा होगा तो फिर एक व्यक्ति के द्वारा त्याग और ये इसको रखना प्रजा कर्म धर्म ये सब को रखना ये एक व्यक्ति के द्वारा हो जाएगा नहीं होगा सिद्धांत कहते देखिए प्रतिषेध करता है रागे नानुध्याया बहुत तमे वह धीरो विज्ञा ब्राह्मण आगे ये पंक्ति है नानुध्यायात बहु शब्दान बाचो विज्ञापन ही तत, इस प्रकार की वाता तमेव धीरो विज्ञा तमेव उसी आत्मतत्व को जान करके धीर धीर अर्थात विवेकी साधन चतुष्ट सम्पन्न प्रज्ञा कुरीत प्रज्ञा निधिध्यासन कुर करे परोक्ष ज्ञानो प्राप्त करके आगे निदिध्यासन करे और न अनुध्यायात बहु शब्दान बहुत शब्द का अध्ययन न करे अर्थात लक्ष्य के परिपंथी जो सो विद्या है उसका अध्ययन न करे जो आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए वेदांत वेदांत के सहकारी के लिए जो हम लोग जितना अध्ययन करते हैं उसका अध्ययन करें उसको छोड़ करके अन्य शास्त्र अध्ययन न करे क्यों तद वाचो विघ्लापनम अर्थात वो केवल वृथाश्रम कारक है जब अन्य ग्रंथ ही पढ़ने के लिए निषेध कर रहे हैं और कर्म कहाँ करेगा तो ये वाक्य सिद्धांत कह रहा है कि देखिए यहाँ भी ज्ञान और कर्म में विरोध कहा जा रहा है जहा आप कह दिए कि जहाँ विरोध है वहां एक व्यक्ति नहीं करेगा जहां विरोध नहीं है वहा एक व्यक्ति करेगा ज्ञान और कर्म में विरोध नहीं है इसे एकादशी कहता था सिद्धांत कहता है देखिए ये सब वाक्य है जो कह रहा है कि ज्ञान कर्म में विरोध है इसलिए एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा नानुध्याया बहुत शब्द इत्यादि प्रतिषेध स्तुल्य किसका किसका बीच में प्रतिषेध ये दिखाया सिद्धांति ज्ञान और कर्म का बीच में अर्थात एक व्यक्ति ज्ञान और कर्म ये दोनों नहीं कर पाएगा अच्छा अभी आगे एकदेशी फिर कह रहा है केवल कर्म विषय इति चेत।, चेत नहीं है केवल कर्म विषय निषेध इति पूर्व पक्ष मतलब एकदेशी कह रहे हैं जो वो निषेध किया गया न कर्मणा न प्रजया धने न इसके द्वारा कहता है कि केवल कर्म इसका निषेध करता है ज्ञान मतलब केवल कर्म इसका निषेध किया जाता है अर्थात उस आत्मतत्व का प्राप्ति न प्रजया न कर्मणा न प्रजया न धने न जो कहा केवल कर्म के द्वारा नहीं होगा अर्थात समुच्चय के द्वारा होगा निषेध जो किया जा रहा है केवल कर्मों का निषेध किया जाता है अर्थात केवल कर्मों से प्राप्त नहीं होगा इस प्रकार की केवल कर्म विषयों निषेध तो क्या समाज कहेंगे इसमें यश कश्य निषेध तो वो निषेध हो जाएगा जा केवल कर्म विषय तो वो जो निषेध किया गया सिद्धांति दो वाक्य दिखा दिया कि निषेध किया गया पूर्व पक्ष एकदशी कह रहा है कि वहां केवल कर्म का निषेध कर रहा है अर्थात परमात्मा प्राप्ति करने के लिए ये केवल कर्म का निषेध किया जाता है किंतु तो समुचय होगा इस प्रकार की पूर्व पक्ष का अभिप्राय वो तो सिद्धांति का वाक्य सब है ना पूर्व पक्ष अगर पूरा पूरा समझ जाएगा तब तो सिद्धांत बन जाएगा वो नहीं समझ रहा है पूरा तो, सिद्धांत कह रहा है कि इति न वाच्यम आप इस प्रकार नहीं कहो कि वो निषेध केवल कर्म विषय है अर्थात तो केवल कर्म से मुख्य नहीं होगा इस प्रकार निषेध किया जाता है ये बात ऐसा नहीं है केवल पद व्यवच्छेद्य अभात समुच्चय विधेय अद्यापी अनिश्चित यहाँ तक तो पंक्ति देखेंगे सिद्धांत कह रहे हैं कि आप केवल कर्म विषय ऐसे केवल शब्द देते हैं जो आप कहते हैं ना केवल राम आना चाहिए अर्थात राम अतिरिक्त तो और भी कोई है जो आ जा सकता है तभी तो आप केवल शब्द व्यवहार करेंगे तो सिद्धांत ये भी कह रहा है आप जो ये केवल शब्द दिए किसका व्यवच्छेद करने के लिए व्यावर्तन करने के लिए केवल दे दिए अर्थात केवल कर्म से व्यतिरिक्त तो आपको और भी कुछ प्राप्त है एकदेशी कहेगा प्राप्त है ना समुच्चय तो समुच्चय एक पक्ष है केवल एक पक्ष है तो ये केवल कहकर के करके हम समुच्चय से इसको व्यतिरिक्त दिखाना चाहते हैं सिद्धांत कह रहा है कि अभी आपका समुच्चय एक पक्ष्य है ऐसा निर्णय हो गया है क्या अगर हरि भी आ सकता है ये संभव नहीं है आपके पास ये विकल्प उपलब्ध है तब तो आप कहेंगे केवल राम आना चाहिए क्योंकि हरि भी आ सकता है पूरा सामर्थ्य है किंतु जब हरि का आने का कोई निश्चय ही नहीं है तब तो आप कहेंगे केवल राम जी आना चाहिए कोई ऐसा कहने का आवश्यक नहीं क्योंकि व्यवच्छेद्य नहीं है किसको आप निषेध कर रहे हैं वो अगर निश्चय नहीं है तो आप केवल शब्द व्यवहार करना ये बिथा है सिद्धांती यहाँ ये बात कह रहा है केवल पद व्यवच्छेद्य अभाव केवल कर्म कह करके किसका निराकरण कर रहे हैं पूर्व समुच्चय का सिद्धांत कहते कि केवल पद से जो व्यवच्छेद आप करना चाहते हैं जिसको आप दूर रखना चाहते हैं समुच्चय को वो समुचय बि, समुचय विधेयक अद्यापी अनिश्चित वो समुचय विधि अभी पर्यत निश्चय नहीं हुआ कि ये एक पक्ष है क्या ये एक विकल्प है क्या ज्ञान कर्म का समुच्चय हो सकता है ऐसा निश्चय है क्या अगर नहीं है तो वो पक्ष ही नहीं है अगर वो विकल्प उपलब्ध नहीं है तो फिर आप व्यवच्छेद किससे करवा रहे हैं तो आपका ये वाक्य ये अर्थात बोधजनक नहीं है केवलो कर्म विषय निषेध है ये वाक्य तो अवोधजनक अर्था व्यर्थ वाक्य है आपका सिद्धांति कह रहा है कि तस्मात न समुच्चय तात्पर्य न समुच्चय समुचय के ऊपर न नव टिप्पणी हम लोग का पुस्तक में छूट गया था यह नया पुस्तक में तो होगा समुच्चय के ऊपर नौ नव टिप्पणी है तो ये पुराना पुस्तक में समुच्चय के ऊपर नौ नव टिप्पणी है भी पुराना नया सम्... दोनों में समान है वो भी नौ नंबर होगा उधर समुच्चय में तात्पर्यम न समुचय तात्पर्यम मंत्र द्वेश प्रथम और द्वितीय मंत्र ये दोनों का तात्पर्य समुच्चय में नहीं है ज्ञान कर्म का समुच्चय हो इस प्रकार की उनका अभिप्राय नहीं है भाष्य ज्ञान कर्म विरोधम सिद्धांति कहता है भाष्य में ज्ञान कर्मणोर विरोधम पर्वत वत अकम्प्यम यथोक्तम न स्मर सिद्धांत कह रहे ज्ञान और कर्म का विरोध कैसा है कहते हैं पर्वत अर्थात इसको आप ये जो विरोध है ज्ञान और कर्म का बीच में आप कितना भी उद्यम करके ये विरोध को हटा नहीं पाएंगे कितना भी उद्यम करके पर्वत को हिला देंगे नहीं कर पाएंगे तो सिद्धांति वो दृष्टान्त देता है जैसे पर्वत अकम्प्य है इसी प्रकार के ज्ञान कर्म का जो विरोध है वो भी अकम्प्य है अर्थात आप उसको थोड़ा सा भी हटा नहीं सकते हैं ज्ञान कर्म का विरोध है यथाउत्तम न स्मरसी किम सिद्धांत कहता है ये बात हम पहले संबंध भाष्य में कह दिया था विचार हो गया था पूर्व पक्ष वहां कहा था ये ईशा इत्यादि मंत्र कर्म सुविनियुक्त इसको सिद्धांत खंडन किया था ये कर्म का अंग नहीं बनेंगे अभी सिद्धांत कहता है कि न स्मसी किंग आपको ये याद नहीं हो रहा है क्या टीका में कर्तृत्वादी असाश्रय कर्म शुद्धत्व कर्तृत्वादि ज्ञान नपमृद्यते सम्बध ग्रंथे यथोक्तम सह अनवस्थान लक्षण विरोधमीश्रय कर्म कहेंगे? अध्यास आश्रय हो यश्य कर्म कर्तव का अध्यास होने पर ही कर्म हो पाएगा शुद्ध चैतन्य में कर्म नहीं है जब अविद्या अविद्यावसात में करता हूं कर्म का फल मेरे को मिलेगा इस प्रकार की अध्यास होने पर ही आगे कर्म कर्तृत्व आदि अध्यास का आश्रय है कर्म और शुद्धत्व अकर्तृत्वादि ज्ञाने उपमृत्यते ये जो कर्म है जब आत्मज्ञान होता है मैं शुद्ध हूँ अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ इस प्रकार के निश्चय होता है तो ये कर्म उपमृद्यते उपमृद्यते अर्थात ये नश्यति संबंध ग्रंथे यथा उत्तम संबंध ग्रंथ में कहा गया था दस नंबर टिप्पणी दे दिया संबंध ग्रंथ अनुबंध आदर्श के मंत्राणाम व्याख्यत्व समर्थक आरंभ भाष्य अनुबंध का आदर्शक अनुबंध को दिखाने वाले जो संबंध भाष्य पहले आया था ये पुराना पुस्तक में थे ये तो ष्ठ पृष्ठा में था पंचम ष्ठ पृष्ठा में था पंचम पृष्ठा में तो भाष्य में एक ही पंक्ति है ष्ठ पृष्ठा में आ था संबंध ग्रंथे यथाउक्तम क्या कहा गया था संबंध ग्रंथ में सह अनवस्थान लक्षणम एक साथ नहीं रह पाएंगे ज्ञान कर्म एक ही पुरुष में नहीं हो पाएंगे सह अनवस्थान लक्षणम विरोध विरोध तो ये सह अनवस्थान लक्षण विरोध विरोध दो प्रकार की होता है एक सहा अवस्थान जन्य विरोध और एक सह अनवस्थान लक्षण विरोध जो मूषिक मार्जार विरोध होगा सह अवस्थान होने से विरोध होगा ना सह होने से विरोध होगा सह होने से मुसी को मार्जार विरोध है ये सह अवस्थान एक जागर में रहेंगे तभी विरोध होगा और ये जो प्रकाश अंधकार का विरोध है एक स्थान पर रहने से विरोध होगा ये एक स्थान पर रह ही नहीं पाएंगे तो इसको कहा जाता है विरोध इसी प्रकार की ज्ञान कर्म सिद्धांत कह रहे हैं कि सह लक्षण विरोध एक आदमी में हो ही नहीं पाएंगे ज्ञान कर्म विरोधम किम न स्मरसी सिद्धांति स्मरण दिला रहे पूर्व पक्षी को आप वो बात सिद्धांत करें कि आप वो बात भूल गए कि एक ही व्यक्ति में ज्ञान ज्ञानकर्म नहीं हो पाएगा और भूल करके क्या कर रहे हैं ये न तुम निकाधिकार तय कल्पयसी तय ज्ञानकर्मणो एकाधिकार एक व्यक्ति एक न संपाद्यत्म कल्पयसी यमरणे न आप भूल गए भूल करके ये दोनों ज्ञान कर्म एकाधिकार है एक व्यक्ति करेगा इस प्रकार की कल्पना करते हैं सिद्धांत कह रहे हैं मंत्र लिंगातपी तय तो और भिन्नाधिकार प्रतीयते इतिहा मंत्र भी इसमें सूचक है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा नहीं हो पाएंगे ए, ये ज्ञान कर्म एक ही व्यक्ति के द्वारा नहीं हो पाएंगे इसमें मंत्र भी लिंग है लिंग सूचक बताता है भाष्य में यह उत्तम यह अर्थात अस्मिन अस्याम उपनिषद इस उपनिषद में भी कहा जाता है यो ही जी जी विषय तो सकर्म पूर्व जो जीने का चाहता है वो कर्म करता हुआ जी और दूसरा ज्ञान के लिए कहा जाता है ईसा वास्यम इदम सर्वम तो ये सब कुछ जगत में जो दृश्यमान पदार्थ है वो ईश्वर तत्व से आवरण आवृत कर लेवर तो रूप है ऐसा ज्ञान करें और उसके लिए क्या कहा जाता है तेना त्याग ते न भूंजी था माँ गृह कश्योषित धनम तो ये अर्थात जगत का जो ये नाम रूपात्मक इसको त्याग करके आत्मा का पालन करे भूंजी था पालय था आत्मा, आत्मन आत्मा का पालन करे आत्मा का पालन करे अर्थात आत्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति उसी स्थिति में रहे माँ गृह कश्योषित धनम किसी का धन की आकांक्षा न करे क्योंकि धन बोल करके ऐसा कोई और पदार्थ रहा ही नहीं ये दोनों में विरोध इसी उपनिषद में ही कहा गया है जो जीने की इच्छा करता है वो कर्म करे और जिसका सब कुछ त्याग हो गया वो तो ये सब कर्म से दूरी रहे क्योंकि वो धन का इच्छा ही ना करे और धन नहीं रहेगा तो कर्म कैसा करेगा अर्थात जो आत्मभावना से रहेगा ज्ञान होगा उसका कर्म का निषेध किया जाता है और जो जीने की इच्छा करता है अविद्वान उसके लिए कर्म का विधान किया जाता है यहाँ भी ये दोनों में विरोध इसी उपनिषद में ही कहा गया है टीका में जीजी विष् रागीण कर्म विहितम कर्म विहितम भिन्न पद होना है एक पद है नया पुराना दोनों में एक पद है वो भिन्न पद हो जाना है जिजी विश्व रागी विम सर्वं ईश्वर एवती ज्ञानवत त्यागो विहित देखिए कैसा विरोध दिखा रहा है टीकाकार दिखा रहे हैं जीजी जी जो जीने का इच्छा करता है रागी रागी अर्थात कर्म फल ये सब में उसको राग है आसक्ति है उसके लिए कर्म विहितम कर्म का विधान किया गया है और जो सर्वम ईश्वर एव एवं ज्ञानवत ये सब कुछ जगत को जो ईश्वर भावना या ईश्वर रूप से परिणत कर दिया उसके लिए त्यागो विहित त्याग ही उसके लिए विधान किया गया है तो ये दोनों अलग अलग हो गया किंच धन संपन्न से एवं कर्मणी कर्म वही कर सकता है जिसके पास धन है प्रथम मंत्राधिकारी धनाकांक्षा निषेधेन कर्माधिकार निषेध प्रतीयत इतर्थ प्रथम मंत्र का जो अधिकारी है ईशावास्यम इदम सर्व कह करके आगे तेन त्यक्तन भूंजी था कहा गया तो इसका जो अधिकारी है उसके लिए कहा गया कि धन का आकांक्षा न करें माँ गृह कश्य से इस प्रकार कह करके तो धन का आकांक्षा का निषेध करने से जिसके पास द, जि, कर्म वही कर सकता है जिसके पास धन नहीं है तो कर्म वो करेगा जिसके पास धन है व्याप्य कौन हुआ जहां धूम है वही बनी होगा जिसके पास धन है वही कर्म कर सकता है अच्छा न न यहाँ क्या दिया धन सम्पन्न से एवं कर्मणी अधिकार अर्थात जिसके पास धन है वो कर्म कर सकता है इस प्रकार का आ गया तो जिसके पास धन नहीं होगा अच्छा यहाँ न यहाँ व्यापी उस प्रकार नहीं घटेगा नहीं घटेगा ठीक है जिसके पास धन है वो कर्म कर सकता है और जिसके पास धन नहीं है वो कर्म नहीं कर सकता है। जो ज्ञान की अधिकारी है उसके पास धन नहीं रहेगा इसलिए वो कर्म नहीं कर सकता है इसलिए प्रसिद्ध है अर्थात ये विद्या और ये धन ये दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं एक बार किसी एक उत्सव के लिए हम गए थे किसी विशिष्ट महात्मा को ये के लिए निमंत्रण देने के लिए ऐसा कुछ बात हुआ वो अपने साइड से बोल दिए कि हम जानते हैं अकेला मतलब धन में महत्व तो नहीं रखता ये उत्सव के लिए जितना धन चाहिए सब हम दे देगा वैसे बोले नहीं नहीं ऐसा बात नहीं हो बोला कि ना ये बात तो सही है अर्थात विद्या और धन साथ, साथ नहीं चलते हैं वो स्पष्ट ये बात बोले तो हम जानते हैं ये बात कि विद्या और धन ये दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास धन है हम आपको धन दे, दे देंगे अर्थात ये बात प्रसिद्ध है विद्याधन है इसलिए भी प्राचीन समय में भी जो देखा जाता है जो बहुत ऊंचे कोटि के विद्वान लोग सब होते हैं उनके पास धन नहीं होता था ये कुछ दिन पहले शायद एक कोई ज्ञान क्या समय में शायद हमारे मनुष्वर जी महाराज बता रहे थे ना कि कुंभ मेला में यहाँ का जो द्वितीय पीठाधीश्वर जी थे जनार्दनागिरि जी महाराज जी वो तम्बू में आग लग गई लगने से सभी लोग बाहर आ गए ये उनका जो सेवक था वो क्या किया पुस्तक को नहीं उठा किया वो पेटी को उठा करके ले आया मूर्ख ये क्या करता है वो पुस्तक को उठा करके लाया लाना था अब पेटी को उठा करके ला रहे हैं अर्थात तो वो सब में धन में आग्रह नहीं रहना अच्छा क्योंकि वास्तविक ये धन व्यर्थ है इस प्रकार के निश्चय हो जाता है फिर और क्यों आग्रह रखेगा प्रथम मंत्र अधिकारी जिसके पास धाना नहीं रहा वो कर्म में अधिकारी नहीं कर्म में अधिकारी नहीं होगा जीजी न, जीजी नंबर अच्छा यहाँ एक टिप्पणी जीजी कर्माधिकारी कर्माधिकारी कर्मा जो कर्म में अधिकारी है उसी को ही जीने की इच्छा होता है यहाँ बड़े महाराज एक टिप्पणी दिए है कि जो कर्मों का अधिकारी है उसी को ही जीने का इच्छा होता है अर्थात जो सो विद्वान है उनको कभी जीने का इच्छा नहीं होता है और कभी दिखता है कि विद्वान है और कहीं शेर भगाया तो दौड़ लेते हैं थोड़े दूर तक लेते तो ये तो दिखता है इस प्रकार के साधारण लोग अज्ञानी लोग कह सकते हैं शेर तो दूर की बहा दे कभी अगर बड़े बंदर हो बताओ बंदर का ग्रुप भी भगा दिया हो, हो सकता है कि थोड़े दूर तक दौड़ देगा उतना दूर तक दौड़ेगा जितने दूर तक उसका अज्ञान व्यवस्थे अध्यासभाषा में है ना पशु अविशेषात पशु अविशेषात कहकर करके अगर वो परोक्ष ज्ञानी है उसका व्यवहार तो बिल्कुल पशु जैसा होगा विपद देखने से आत्मरक्षा के लिए उद्यम करेगा पशु जैसा करते हैं परोक्ष ज्ञानी ऐसा करेगा किंतु वास्तविक अगर ज्ञानी है तो वहां कहा गया कि उसका प्राचीन संस्कार बसत इस प्रकार की केवल बाधित तो अनुभति अर्थात बाधित से संस्कार से अनुवृत्ति उसको पता है कि अर्थात ये जगत मिथ्या है किंतु पहले जो उसका संस्कार था वो संस्कार का अनुवृत्ति हो जाएगा संस्कार का अनुवृत्ति उतना दूर तक होगा जितने दूर तक अज्ञान जैसे दो चार कदम थोड़ा दौड़ लेगा तब उसका वो बुद्धि आ जाएगा ये क्या कर रहा है ये किसके लिए दौड़ रहा है कौन बचना चाहता है किससे बचना चाहता है जैसे ही वो बुद्धि आ जाएगा वो स्थिर खड़ा हो जाएगा जितना प्रारब्ध है ये तो उतना ही चलेगा ना और जिसका ये मतलब इतना ये निश्चय दृढ़ है वो बिल्कुल शुरू से ही दौड़ेगा नहीं जैसे बात आता है छोटे मारे श्री का शेर को देख करके बोले ये तो उसका स्थान है हमको रास्ता छोड़ देना है हटके वो बिल्कुल दौड़ेंगे नहीं क्योंकि शुरू से जानते हैं जितना अविद्या मतलब अविद्या अगर बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है अर्थात तो अगर ये बुद्धि सर्वदा निश्चय रहता है तो फिर वो बिल्कुल दौड़ेगा नहीं तो यहाँ ये पूर्व पक्ष वो शंका ला रहे हैं ज्ञानी भी दौड़ता हुआ दिखते हैं तो अब कैसे कहते हैं कि ये जीजी विषय जीने की इच्छा केवल अज्ञानियों के की होता है ज्ञानी को भी होता है इस प्रकार की ये यह टीका में संशय टिप्पणी में संशय आए हैं तो उसका उत्तर भी दिया गया है जी ज कर्माधिकारी न एवं ज्ञानाधिकारी न इतना प्रमाण ज्ञान में जो अधिकारी है उसको जीने की इच्छा में अधिकार नहीं है अर्थात जीने की इच्छा करूं, मैं जीव उसके लिए बाकी साधन संपत्ति जुगाड़ करूं, ये ज्ञान मार्ग में चलने वाले के लिए ये नहीं है कभी कभी कुछ कुछ ग्रंथ देखेंगे एक है वेदांत तो सार वेदांत तो सार उसमें वो ग्रंथकार है इतना दूर खंडन किए हैं कहते एक से दो कौपिनर नहीं रख पाएगा सन्यासी वस्त्र तो दूर की बात है यहाँ तो कह देते हैं बाकी कहते भिक्षा के लिए पात्र कहते कुछ नहीं केवल और पात्र ही होना है इस प्रकार इतना दूर खंडन करते हैं अच्छा तो तो वास्तविक है कि उतना तो दूर तक आवश्यक नहीं है किन्तु संन्यासी अगर हो गया वस्त्र अगर आ गया कहते जो पेट पालने के लिए जिसको वृत्ति करना है वो ठीक है आजकल का विद्या में कहा जाएगा ग्रेजुएशन पढ़ने से उसको हो जाएगा किंतु जो ये ग्रेजुएशन वाला को मार्ग बताएगा जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा उसको किंतु ग्रेजुएशन पढ़ने से नहीं होगा ये सन्यासी जो वस्त्र में आया इसका वो अर्थात चतुर्थाश्रम वह जगत का गुरु होता है वो उतना करने से नहीं हो जाएगा जितना करने से ज्ञान हो जा सकता है उसको तो उससे अधिक रहना होगा तभी तो जाकर के वो जगत का गुरु ना नहीं तो जितना बराबर हो जाएगा जितना ठीक चाहिए उतना करेगा तो फिर वो दूसरों के लिए उसका जो भूमिका है वो नहीं हो पाएगा जिस जिस वस्त्र का अर्थात जिस आश्रम का जो सब विधान है वो करना आवश्यक है अगर नहीं करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ अंदर में तो ये परमात्मा को पता चलेगा उससे हमारा कल्याण नहीं होगा इसलिए जितना संभव हो हम अधिक अधिक के वैराग्य को दृढ़ करें न ज्ञानाधिकारी न इत प्रमाणम आह ज्ञानाधिकारी के लिए जी जी अर्थात जीने की इच्छा ये नहीं होना चाहिए भाष्य में कहते हैं न जीवित मरणे व गृधि कुरभित अरण्यम ईयादी च पदम ततो न पुनर्याद इति संस शासनाथ ये संन्यास का अनुशासन है न जीवितें मरणे वाह न वो जीने का इच्छा करे ना मरने का इच्छा करे अर्थात मरने की इच्छा करना वो भी संन्यासी का कार्य नहीं है जैसे आता है ना इन्हें हम लोग तोतापुरी महाराज जी का बात है इतना स्वास्थ्य खराब हुआ कि सोचे गंगा जी में वह ही नहीं छोड़ी शरीर छोटा ही नहीं जीवित मरणे वृद्धि न कुरित इस प्रकार की न करें इच्छा न करें मर जाए तो शरीर जब मर जाएगा मर जाएगा जीना है तो जितना प्रारब्ध है जिएगा और क्या करना है अरण्यम इयात अरण्य में चला जाए पदम पदम अर्थात शास्त्र का मर्यादा इति च पदम अर्थात शास्त्र शास्त्र का मर्यादा ये है और अरण्य को जाकर के तत्व न पुनर्याद ततो न पुनर न के आगे इन्वर्टेड पूरा हुआ है ना वो नहीं रहेगा वहाँ तत्व न याद उसके आगे ये इन्वर्टेड पूरा होगा अर्थात संन्यास लेकर के चला जाए अरण्य में और फिर अरण्य से वापस पार्क में ना आ जाए वो नहीं करना है अर्थात फिर और ये जन में नहीं आ जाना चाहिए अरण्य में ही जाए तथो न पुनरियत इति पुनरियासा ये अनुशासन है ऐसा ही उसका जीवन होना चाहिए टीका में कहते हैं अरण्य क्या चीज है अरण्यम स्त्री जन असंकीर्ण आश्रम इत गति पदम वेद शास्त्र स्थिति तथो अवास उपलक्षित संयासा न पुनरियत कर्म श्रद्धया न प्रत्यावृत्ति कुरिया जिजी विषादी रहित संन्यास विधान अरण्य उसको कहते हैं जहाँ स्त्री जन असंकीर्णम स्त्री होना नहीं चाहिए नहीं तो बानवप्रस्थ आश्रम में जैसा कहा जाता है गृहस्थ स्त्री के साथ बानवप्रस्थ आश्रम में जाए किंतु संन्यास आश्रम वो नहीं है बानवप्रस्थ आश्रम से जब संन्यास आश्रम में जाएगा और वह सात में स्त्री नहीं जाएगा तो स्त्री और जन जन अर्थात ये जो लोकालय जहाँ ये लोकालय अर्थात ये और शास्त्र संस्कार रहित व्यक्ति का संबंध नहीं होना चाहिए यहाँ जन शब्द से वो अर्थ जो किंतु शास्त्रीय संस्कार अर्थात जो बाकी सन्यासी है उनके साथ अगर संबंध हुआ विद्वान महात्मा है जिनसे हमको लाभ हो सकता है वो संबंध तो रखना है किंतु अन्य अर्थात शास्त्र संस्कार रहित जो व्यक्ति उनके साथ मिलेंगे तो वह संसार की बात ही करेंगे ऐसे व्यक्ति का संबंध नहीं रखना है स्त्री जन असंकीर्ण संकीर्ण मिश्रण असंकीर्ण अमिश्रण उनके साथ नहीं मिलना है ऐसे आश्रमम ऐसा कौन सा आश्रम संन्यास आश्रम इत अर्थात गच्छेद वेदशास्त्र स्थिति स्थिति अर्थात मर्यादा वेदशास्त्र यही कहता है अर्थ तो अरण्यवास उपलक्षित संन्यासात न पुनर्यात जो अरण्यवास अरण्यवास का अर्थ यह है सन्यास। वो सन्यास से पुनर न फिर वापस न आ जाए वापस क्यों आ जाते है कर्म श्रद्धा ये कर्म करना है न प्रत्याद प्रत्यावर्तन न करे जिजी विषादी रहित से संयास विधान जी जीजी विषादी रहित अर्थात ये जो, जीने की इच्छा उससे रहित जो है वही सन्यास। जीने की इच्छा होगा तो फिर आगे वो कर्म में लगेगा क्योंकि फल चाहिए कर्म का फल चाहिए वो फिर कर्म में लगेगा तो उस प्रकार की न हो अर्थात तो कर्म में फिर श्रद्धा न रखे कर्म अर्थात तो जो वेद व्यित तो कर्म तो यहां जो सब कर्म का खंडन हो रहा है ये हमारा बुद्धि में न आ जाए कि हम निष्काम कर्म नहीं करेंगे हम सन्यासी हो गए ना निष्काम कर्म नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो गिर जाएंगे क्योंकि कहा गया विद्या प्राप्त करने का हम लोग के लिए एक ही उपाय है गुरु शुश्रु सया विद्या और दूसरा उपाय हमारे पास नहीं है पुष्कल ए न धने न दूसरा उपाय दिया गया है किंतु वो हम लोग के लिए संभव नहीं है साधु के लिए कहा पुष्कल धन देगा तो इसलिए यही एक ही उपाय है इसलिए निष्काम होकर के तो सेवा करना ही चाहिए दो ही काम हम लोग के लिए या तो विद्या में रहना है पठन पाठन में रहना है पढ़ते रहना है और नहीं तो सेवा में रहना है तृतीय अगर करेंगे तो ये बंद होकर के आप कमस में जाएंगे नहीं तो विक्षेप ग्रस्त होकर के व्यर्थ सांसारिक कर्म में लिप्त हो जाएंगे दो ही कर्म करना चाहिए कर्म करने का समय में देखना चाहिए कि हम निष्काम है हमको इससे कुछ नहीं चाहिए ये दो ही होना चाहिए ये कर्म का जो खंडन किया जाता है जो शास्त्र विहित कर्म गृहस्थों के लिए जो गृह विहित कर्म उसका खंडन किया जाता है आगे टीका में इत न एक फल काम से ज्ञान कर्मण और अधिकार प्रतिपत्तव्य इतिहा और भी हेतु देते हैं न एक फल काम से ज्ञान कर्मण अधिकार एक फल जो चाहता है उसका ज्ञान और कर्म दोनों में अधिकार ऐसा नहीं है ये दोनों फल अलग अलग उपाय से प्राप्त होता है प्रतिपत्तव्य ज्ञातव्य इतिहा एक फल चाहता है तो ज्ञान कर्म दोनों नहीं कर पाएगा क्यों ये दोनों का फल ही अलग है ज्ञान का फल अनित्य मोक्ष है और कर्म का फल अनित्य ये सब लोक प्राप्ति इस दोनों का फल ही अलग अलग है आगे ये ग्रंथ का अंतिम टिप्पणी कार्य एक जागा में दिखाएंगे ज्ञान कर्म में इनका हेतु स्वरूप फल ये तीनों में विरोध है इनका हेतु ज्ञान का हेतु हो गया साधन चतुष्टय संपन्न होकर के वेदांत श्रवण करेगा तभी ज्ञान और ये कर्म का हेतु हो गया अविद्याग्रस्त होकर के करता भोक्ता मानेगा तब कर्म करेगा हेतु ही अलग हो गया स्वरूप ज्ञान का स्वरूप हो गया ब्रह्माकार वृत्ति जो कि वेदांत वाक्य जन्य श्रवण जन्य होगा ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान का स्वरूप और कर्म का स्वरूप हो गया ये सब कारण संप्रदान अधिकरण इत्यादि को लेकर के कर्म संपादन होगा दोनों का स्वरूप भी भिन्न हुआ फल भी भिन्न हो गया ज्ञान का फल हो गया नित्य मोक्ष और कर्म का फल हो गया अनित्य लोक प्राप्ति जो कि क्षीण हो जाएगा फिर ये विरोध है अभी यहाँ भी हेतु दिखाते हैं कहते हैं इस हेतु से भी ये दोनों का विरोध है जानना है भाष्य में उभ च चक्ष्यति ये दोनों का फलभेद ये आगे भी कहेंगे इसी इसी उपनिषद में ये आगे कहेंगे दिखाते हैं को कह शोक एक तो मनिप अनुपश्यत स निदान अनर्थ प्रहारण ज्ञान फल वक्ष्यति ये भूतानी आत्मी बाहूत बीजानत जिस अवस्था में सारे भूत आत्मस्वरूप ही हो गया ऐसे निश्चय हो गया उस अवस्था में को मोह क्या मोह है कह शोक ये शोक क्या है अक्षेप करते हैं अर्थात तो उसका शोक मोह नहीं होगा जो एकत्व अनुपस्त षष्ट एकत्व का अनुभव करने वाले को कोई मोह शोक नहीं है इति स निदान अनर्थ प्रहण निदान मूल कारण अनर्थ का मूल कारण हो गया अज्ञान अज्ञान से ही अनर्थ होता है तो जिसको ज्ञान हो जाता है उसका अनर्थ के स... उसका कारण के साथ अनर्थ ये प्रहाण प्रकर्षण हान प्रहाण कहां से आएगा? ठीक है नौ से पहले नौ कहां से आएगा वह त्याग से निष्ठा को तो को नौ कैसे होगा बाकी वयाकरण लोग निद्रित तो हो गए <laughs> कुछ स्मरण नहीं है तो वाह उ तो वह नहीं उदी तो नहीं उदी त्यागे वो दीते है ना वो दी तस्व निष्ठा का तो को न हो जाए तो न हो गया फिर न को न करने के लिए क्या? ये आप लोग देख करके आइए कल के लिए तो न कठिन होगा हाँ। संसार अंतर्गतम च एवशातर प्राप्ता हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति आदि लक्षणम कर्मफलम और कर्म का फल क्या है संसार मंडल अंतर्गतम संसार में ही कर्म का फल प्राप्त होगा देशातर प्राप्ति आयतम देशांतर प्राप्ति का आयत है अर्थात तो अन्य कोई देश को, को जाकर के कर्म का फल प्राप्त करेगा सर्वदा अन्य देश को जाकर के नहीं है अगर पुत्रष्टि याग किया अन्य देश को जाकर के पुत्र प्राप्त करेगा नहीं है अर्थात ये जो लोक प्राप्ति स्वर्ग आदि लोक प्राप्ति कहते हैं वो देशांतर जाकर के प्राप्त करेगा और सबसे उच्च कर्म फल क्या है हिरण्य गर्भ प्राप्ति ये सबसे ऊंचा कर्मफल है प्राप्ति आदि लक्षणम कर्मफलम बक्ष्यती ये इसी उपनिषद में आगे कहेंगे अग्नि नय इस प्रकार के आगे कहेंगे अष्टादश मंत्र में तो कर्म का फल और ज्ञान का फल ये दोनों भिन्न भिन्न है इसी मंत्र इसी उपनिषद में कहा जाएगा और नारायण उपनिषद वाक्य में भिन्नाधिकारी प्रमाणयती नारायण उपनिषद ये भी कहता है कि ज्ञान और कर्म का अधिकारी ये भिन्न है इम द्वा पंथा वनु निष्क्रांतरौत क्रियापथसस्त संसरेण निवृत्तिमागेण त्याग तय संसपथ इमो अच्छा इसका अन्वय इस प्रकार देखना है सृष्टे प्राकाले इमो इम एव पंथानो ये दो ही मार्ग किसके लिए अनु तरो बाहर निकलने के लिए भवतिका का आदिकाल में ऐसा ये दो मार्ग कहा गया क्या क्या क्रिया क्रियापथ एव क्रियापथे एव है एव का संन्यास के साथ लेंगे क्रिया क्रियापथ सं ये दोनों मार्ग सृष्टि का अधिकाल में ये दो मार्ग का कथन हुआ मतलब हिरण्य विराट पुरुष ने ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की उपदेश दिए और उत्तरेण उत्तरेण का अर्थ निवृत्ति मार्गेण उत्तरेण अर्थात तो उत्कृष्ट मार्गेण एण निवृत्ति मार्ग एण अर्थात तो एसनात्र त्याग हो। जो ये दोनों में उत्कृष्ट है वो निवृत्ति मार्ग है उसमें ऐसात्रय का त्याग करा जाएगा त्याग किया, किया जाएगा तय हो दोनों का मार्ग में संचयति अर्थात विशिष्ट होता है क्यों इसके लिए देते हैं न्यास एवं अत्यरे ये तैतरिय तो नारायण दे दिया ये तैतरीय तो आरण्य का सप्तम अष्टम नवम ये तीन अध्याय होता है तैतरीय तो उपनिषद तैतर्य ते आरण्य का सप्तम अष्टम नवम अध्याय हो गया तैतरीय उपनिषद और दसम अध्याय हो गया महानारायण उपनिषद तो ये मंत्र महानारायण उपनिषद का है इसलिए तैतरीय बोलकर के लिख दिए आगे ना बोलकर के लिख दिए अर्थात महानारायण उपनिषद इसका अठहत्तर मंत्र है ये इतिश तैतरीय के टीका में ये मंत्र का अन्वय दिखाते हैं तथा सृष्टि काले सृष्टि का आरंभ समय में पांच नंबर टिप्पणी में मंत्र का पूरा अन्वय दिखा दिए हैं उत्पन्न विद्यार्थी देख ले सकते हैं का अर्थ सृष्टि काले अनुनिष्क्रांत तरह अर्थात भूत सृष्टि अनुप्रवृत भूत सृष्टि का बाद ये दोनों प्रवृत्त हुए भिन्न अधिकारी उभयो ये दोनों का अधिकारी भिन्न है इसलिए दो मार्ग कहा गया क्योंकि हरिद्वार जो जाएगा और बद्रीनाथ दर्शन के लिए जो जाएगा वो एक व्यक्ति एक समय में नहीं करेगा ऐसे ये मार्ग दोनों अलग है इसलिए गंता भी भिन्न भिन्न होंगे भिन्न अधिकारी उभयो दोनों का बीच में संन्यास एवं अतिरिक्त श्रेष्ठो होती परम पुरुषार्थ व्यवधान ये दोनों में सन्यास एवं अतिरिक्त अतिरिक्त का अर्थ श्रेष्ठ होता है क्यों परम पुरुषार्थ का अवधान होने से परम पुरुषार्थ हो गया मोक्ष मोक्ष का हेतु हो गया ज्ञान और ज्ञान के लिए सन्यास ये अव्यवधान सन्यास मतलब सन्यास विशिष्ट ज्ञान ही मोक्ष के लिए निश्चित पंथा होता है ज्ञान असन्यासी को हो सकता है हमारे जितने ऋषि महर्षि थे सब सन्यासी नहीं थे वहाँ भी हो सकता है किंतु तो संन्यास विशिष्ट ज्ञानी है तो वो मुक्त है ही निश्चित रूप से है क्योंकि उसको और कहीं से कोई बंधन नहीं है किंतु तो असन्यासी है तो भाषाकर कहेंगे हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं कोई रह जाएगा संबंध अंतिम काल में जिसके चलते और नहीं हो पाएगा अर्थात तो वो अगला जन्म में निश्चित रूप से पार ही कर लेगा क्योंकि अगला जन्म में फिर और जाएगा नहीं में, कैसे? थे अर्थात तो जो असन्यासी किन्तु ज्ञानी है उसके लिए संशय हो जा सकता है मोक्ष होगा या नहीं होगा तो ये हो जा सकता है क्योंकि कहीं कोई संबंध रह जा सकता है असन्यासी के लिए यह कठिन है परम पुरुषार्थ टीका में व्यास वाक्य में संवादकम इसमें भगवान व्यास जी का महाभारत का वाक्य दिखाते हैं यत्र लक्षणो धर्मो इमो द्वामाथ पत्र तो बेद प्रतिष्ठिता प्रवृत्तिलक्षण धर्म निवृत्ति येद प्रतिषि प्रतिपक प्रतिष्ठित ये दोनों मार्ग प्रतिपाद्य है और वेद प्रतिपादक है क्या क्या मार्ग प्रवृति लक्षण धर्म है और निवृति निवृत्ति लक्षण संन्यास प्रवृति करेगा शास्त्र भीत कर्म करेगा तो धर्म होगा ये दोनों कहा गया इत्यादि पुत्रा विचार्य निश्चितम उत्तम व्यासेन वेदाचार्य भगवता भगवान व्यास जी ये दोनों विचार करके पुत्र को ये बता दिए थे सुखदेव जी भगवान को और विभाग अंश अन्योर भगवान भाष्यकार करें इसका विभाग भी हम दिखाएंगे जहाँ आगे विद्यांश विद्यांश ये तद वेद सह दिखाएंगे वो सब मंत्र में विचार करके और स्पष्ट दिखा देंगे आज यहां तक तो गंगा दशहरा है अभी जैसे प्रोग्राम है अभी ना कुछ बाद में है अच्छा कन्या मित्र सरकार